श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अट्ठारह योगी के लक्षण बिल्लु मंगल श्री रामकृष्ण साहस् एक मुसलमान नमाज पढ़ते समय हो अल्लाह हो अल्लाह कह कहकर अजान दे रहा था उससे एक आदमी ने कहा तू अल्लाह को पुकार रहा है तो इतना चिल्लाता क्यों है क्या तुझे नहीं मालूम कि उन्हें चीटी के पैरों के नुपरों को भी आहट मिल जाती है जब उनमें मन लीन हो जाता है तब मनुष्य ईश्वर को बहुत समीप देखता है हृदय में देखता है परंतु एक बात है जितना ही यह योग होगा उतना ही बाहर की चीज़ों से मन हटता जाएगा भक्तमाल में बिल्लो मंगल नामक एक भक्त की बात लिखी हुई है वह वेश्या के घर जाया करता था एक दिन बहुत रात हो गई थी और वह वेश्या के घर जा रहा था घर में माँ बाप का श्राद्ध था इसलिए देर हो गई थी श्राद्ध के पूड़ियाँ वेश्या को खिलाने के लिए ले जा रहा था वेश्या पर उसका इतना मन था कि किसके ऊपर से और कहाँ से होकर वह जा रहा था उसे कुछ भी ज्ञान न था कुछ होश ही न था रास्ते में एक योगी आंखें बंद किए ईश्वर का ध्यान कर रहा था उसे भी बेहोशी की हालत में वह लात मारकर निकल गया योगी गुस्से में आकर बोल उठा क्या तू देखता नहीं मैं ईश्वर चिंतन कर रहा हूँ और तू लात मारकर चला जा रहा है तब उस आदमी ने कहा मुझे क्षमा कीजिए परंतु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ वेश्या की चिंता करके तो मुझे होश नहीं और आप ईश्वर की चिंता कर रहे हैं फिर भी आपको बाहरी दुनिया का होश है या कैसी स्वचिंता है वह भक्त अंत में संसार का त्याग करके ईश्वर की आराधना करने चला गया वेश्या से इसने कहा था तुम मेरे ज्ञान धात्री हो तुम्हें मुझे सिखलाया कि ईश्वर पर किस तरह अनुराग किया जाता है वेश्या को माता कहकर उसने उसका त्याग किया था डॉक्टर यह तांत्रिक उपासना है इसके अनुसार स्त्री को माता कहकर संबोधन किया जाता है श्री राम कृष्ण देखो एक कहानी सुनो एक राजा था एक पंडित के पास वह नित्य भागवत सुनता था रोज भागवत पाठ के बाद पंडित राजा से कहता था राजा तुम समझे राजा भी रोज कहता था पहले तुम समझो भागवती पंडित घर जाकर रोज सोचता था राजा इस तरह क्यों कहता है मैं रोज इतना समझाता हूँ और राजा उल्टा कहता है तुम पहले समझो यह क्या है पंडित भजन साधन भी करता था कुछ दिनों बाद उसमें जागृति हुई तब उसने समझा ईश्वर ही वस्तु है और शेष सब घर द्वार कुटुंब परिवार मान मर्यादा अवस्तु है संसार में सब विषय मिथ्या प्रतीत होने के कारण उसने संसार छोड़ दिया जाते समय वह केवल एक आदमी से कह गया राजा से कहना अब मैं समझ गया एक कहानी और सुनो एक आदमी को भागवत के एक पंडित की ज़रूरत पड़ी जो रोज़ जाकर उसे भागवत सुना सके इधर भागवती पंडित मिल नहीं रहा था बहुत खोजने के बाद एक आदमी ने आकर कहा भाई एक बहुत अच्छा भागवती पंडित मिला है उसने कहा फिर तो काम बन गया उसे ले आओ आदमी ने कहा परंतु जरा कठिनाई है उसके कुछ हल और बैल हैं उन्हें को लेकर वह दिन रात काम में लगा रहता है काश्तकारी संभालनी पड़ती है उसे बिल्कुल अवकाश नहीं मिलता तब जिसे पंडित की जरूरत थी उसने कहा अजय जिसे हल और बैलों के पीछे पड़ा रहना पड़ता है उस तरह का पंडित मैं नहीं चाहता मैं तो ऐसा पंडित चाहता हूँ जिसे अवकाश हो और जो मुझे भागवत सुना सके डॉक्टर से समझे डॉक्टर चुप है परंतु केवल पांडित्य से क्या होगा पंडित लोग जानते तो बहुत हैं वेदों पुराणों और तंत्र की बातें परंतु कोरे पांडित्य से होता क्या है विवेक और वैराग्य अगर किसी में हो तो उसकी बातें सुनी जा सकती है पर जिसने संसार को ही सार समझ लिया है उसकी बातों को सुनकर क्या होगा गीता के पाठ से क्या होता है वही जो दस बार गीता गीता उच्चारण करने से गीता गीता कहते रहने से तागी त्यागी तागी त्यागी निकलता है संसार में जिसकी कामने और कांचन पर आसक्ति छूट गई है जो ईश्वर पर सोलहों आने भक्ति कर सका है उसी ने गीता का मर्म समझा है गीता को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं त्यागी त्यागी कह सकने ही से हुआ त्यागी बन सकने से ही हुआ डॉक्टर त्यागी कहने के लिए एक यह अधिक जोड़ना पड़ता है मणि परंतु यह के बिना भी काम चल जाता है जब ये श्री राम कृष्ण टेनेटी में महोत्सव देखने गए थे तब वहाँ नवदीप के गोस्वामी से इन्होंने गीता की यह बात कही थी यह सुनकर गोस्वामी ने कहा था तग धातु में घय प्रत्यय के लगने से ताग होता है फिर उसमें इन लगाने से तागी बनता है इस तरह त्यागी और तागी का अर्थ एक ही होता है डॉक्टर मुझे एक ने राधा शब्द का अर्थ बतलाया था कहा राधा का अर्थ क्या है जानते हो इस शब्द को उलट लो अर्थात धारा धारा सब हंसते हैं सहास्य आज धारा तक ही रहा